मानो महात मनोर्भकक्षत मन उक्ष बधी पितर म मा उत मतर मन प्रिया तन्वो तन्व मान रुद्र तनये मान तनए मो भामितः सदमित्वा हमारे, बड़ों को, हमारे, छोटों को मत मारो, हमारे युवानों को मत मारो मनोबधि पितरम मोत मातरम हमारे माता पिता का प्रिया तन वो और हमारे प्रिय शरीरों को मां हिंसित मत करो आना तो के हमारे अपत्यों को क्रोध करो न हमारे वीरों को हिप को पूर्वक आह्वान करते हैं आपसे रचना करते हैं बल्कि तो मंत्र में अपने से संबंध मत मारो हमारा विनाश ना करो आज के मंत्र में है अपने से और भी संबंध से अपने विनाश के लिए हम किसी को रोकते हैं ही हमको अपने से के विनाश के लिए दोनों महानतम हमारे बड़ों का नाश मत करो बड़ों नाश कब होता है आने के लिए प्रार्थना करते हैं अधिक जो धन संपत्ति हो जाती है बुद्धि जो भी है एक एक प्रभुत्व एक एक अन्य धन संपत्ति ये एक एक है विनाश के लिए पर्याप्त है अविवेक से जुड़ जाए तो है जब तक तो विकास के साधन बनते हैं ये उन्नति के सुख के साधन होते हैं और विवेक से जैसे ही संबंध कटा की विनाश के लिए यही कारण बन जाते हैं विनाश का कारण होता है धन विनाश का कारण होता है भूत प्रभाव प्रतिष्ठा यही विनाश के कारण बन जाते हैं जब मूढ़ता मूर्खता आ जाए व्यक्ति में कई लोगों में अक्सर यही होता है कहीं भी अंदर अभिमान बढ़ते बढ़ते अहंकार बढ़ते बढ़ते अविवेक बन जाता है वो उस स्थिति में फिर वो अपना अत्याचार करने लग जाते हैं अथवा जो भी हो अपनी इच्छाओं के अनुकूल उत्पीड़न करने लग जाते हैं वो उनके विनाश के लक्षण होते हैं ऐसी स्थितिया हमारे बड़ों में न आ जाए अगर वो इस रास्ते पर चल पड़े तो नाश तो होना ही है उनका सद हमारा भी होगा। हमारा जो भी संपत्तियां संग्रहित की गई है हमारे आधार बनते हैं अगलों के और वो अपने साथ ले जाएंगे अब नष्ट होगा यानी साथ तो भी नाश होगा और क्या होगा दुरुपयोग वो करने लगते हैं इससे उनका विनाश होता है तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा हमारा जीवन एक प्रकार से और असमृद्ध हो जाएगा और असमृद्ध जीवन होने से फिर क्या होती है उच्चृलता आती है और बननी चाहिए उदारता बनी चाहिए मानसिकता हर भावनाएं बंद हो जाती है बननी जब क्षोभ में रहता है आक्रोश में रहता है अभावग्रस्त होता है तो प्रायः ऐसी स्थितियों में उदारता मन में नहीं आती है से अगर बड़े लोगों के द्वारा ऐसी कुछ स्थितियां हमारे अंदर आक्रोश स्वाभाविक बनने लग जाता है का परिणाम होता है अशांति और हम के मार्ग पर ईश्वर की ओर ना जाकर के फिर से बाधित होकर के लोग की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं और पिछला दोनों का नाश एक साथ होने लगता है यह कि हमारे बड़ों लोगों का नाश मत कीजिए बड़ों में हमारे अनुअर्भकम बच्चों का जो विनाश होता है वो महामारी आदि जैसी चीजों में होता है पड़ गया, बाढ़ ग्रस्त हो गया ऐसी चीजें जो होती है इनमें बच्चाओं में मारे जाते हैं उसे रोग से जब सहन कर लेते हैं बच जाते हैं बच्चे उन आघातों में महामारियां न आ जाए अव्यवस्था के कारण भी महामारियां होती है और ये ऐसी स्थितियों में भी महामारियां होती है और फिर बच्चों का नाश होता है मतलब है की ऐसी स्थितियां न आ जाए बड़ों में परस्पर यदि कलह की स्थितियां आएंगी तो यही होगा कारण नहीं लेकिन उस स्थिति में वो करेगा क्या और नष्ट होता है नहीं का मतलब यही है कि उस समय अब वो क्या करेगा बच्चे की रक्षा तो करेगा नहीं मार नहीं होगा मरेंगे तो यही जो बड़े है बच्चों को ईश्वर नहीं मारता है कभी बड़ों को बड़ों किसी को नहीं मारता है वह पर आ जाते हैं तो रक्षा नहीं करता है रक्षा के साधन हम कार्य में नहीं आते हैं का कारण बनता है और उसके कारण उसे दंड मिलेगा उसके कर्मों के कारण से अलग से मिलेगा दंड अरे जाने का दंड नहीं मिलेगा मरने का नहीं मिलेगा लेकिन जो दुष्ट मारा जाता है उसको मरने का दंड मिलेगा लेकिन उसका तो चूंकि तो तो अलग से अच्छों के लिए बनाया नहीं जा, जा सकता है संसार ये भी यही संसार है और दो करके बनता है वो अच्छे भी होते हैं बुरे को मिला के आते हैं केवल अच्छे नहीं होते साधन है बस कारण लेकिन आपको इससे अलग स्थान मिलेगा नहीं जीवन इस पर संभव है और इससे अतिरिक्त नहीं है और नहीं आए ऐसा नहीं हो पाएगा कई लोग तो युद्धो में जाएंगे तो छोटे तो नहीं जाएंगे लेकिन वहां उनको खिलाएगा कौन तो मारे जाएंगे ना वो तो उनके अंदर दोस्त बन पेंगे जब वो अनाथ हो जाएंगे तो अनाथ बच्चे के ऊपर अब नहीं रहा ना सीखेंगे, वो बुराई सीखेंगे तो अब तो होंगे क्या होंगे अब आगे? तो से सीख लिया बच्चे ने तो वो तो करेगा उत्पाद ना आगे चल करके तो उसके लिए ईश्वर तो नहीं छोड़ सकता उसको वो शुरू से ही बिगड़ने लग गया उसका आत्मा दूषित दुस, चित्त दूषित होने लग गया कृतियां बढ़ने लगी तो दंड का भागी बनने लग गया वो ईश्वर नहीं उसके लिए कंड तो ठीक है बड़े हुए इसमें लेकिन बड़े होने के बाद अब उस परिस्थिति में पड़ गया वो तो बहुत कुछ तो निर्णय उल्टा लेता ही है तो उसके कारण क्या हुआ परिणाम स्वरूप चित्त बिगड़ेंगे जैसे होते हैं उसके कारण बिगड़ते हैं ना ये बिगड़ने के बाद भयंकर बन जाते है यही समाज के लिए राष्ट्र के लिए बन जाते हैं पात्र तो जाते हैं, तो ईश्वर तो अब क्या करे उसके लिए नियम उसका टूटता है अगर वो रोकता है तो ऐसा मतलब है कि जो परिस्थिति दी है ना ईश्वर ने संसार में हमको पर नहीं है नियंत्रण ईश्वर का भी नहीं सकता इसको नियम के बाद आप किस परिस्थिति में पड़ जाएंगे ये नहीं करेगा वो सकते हैं बचपन से भी और बुरा कर सकते हैं इसके लिए कुछ नहीं कर पाएगा दोनों ही रास्ते खोला ही रखेगा वो अच्छे घरों के बच्चे फिर नहीं सुधर पाएंगे अगर वो नियम कर देता अपने हाथ में ले ले लिया है बच्चे वो भी तो सिखाने से ही सीखते है ना यदि छिन गई तो वहां नियम नहीं बनेगा कौन सिखाएगा फिर ऐसे ही हो गया ना सारा सिखा सिखाया तो फिर क्यों सीखने की ग एक साथ जैसे स्वाभाविक उसको है इसको भी देना शुरू कर देगा बीच में क्यों इतना काम कर सकता है वो देखेगा नहीं ना हम तो इसीलिए बार बार भूलों को हम जानते ही नहीं है क्या क्या करेगा ये भूल एक ही दिन में सारा नहीं ठीक कर दे उसको ना उसको बनाते समय कर देते हैं। तो बुद्धि में यही होती है कि, कि किसी भी कार्य को बिगड़ते बार बार नहीं बिगाड़ा जाता है, यह बिगड़ते नहीं रखा जाता जा सकता है एक ही बार सुधारा जाएगा सुधार दिया जाएगा उसको तो ईश्वर के लिए संभव है वो सारा ही सुधार दे यानी ऐसी चित्त की रचना वो कर सकता है जो बिल्कुल सात्विक होगा भर सकता है ना वो अवस्था नहीं फिर तो थोड़ा सा बिगाड़ाया वो तो एक ही कण को पकड़ सकता है वहीं ठीक कर देगा वो तो संभव तो है उसके लिए कि एक भी चीज ना बिगड़े रचना भी ऐसी वो कर सकता है कि इसमें जो भी खराबी आती है वो झट लगा देगा शुरू में ही डाल देगा ऐसा ये नहीं और या बिगड़ते हुए तो लगातार चलने देगा एक तरफ से जो हमारी छीण होती है ना शरीर में इसके अणु छीण होते है डालता जाएगा तो वो तो कभी नष्ट नहीं होगा वा? एक ही स्थितियां रहेगी उससे क्या नहीं ये जो बिगड़ने की स्थिति है ना वो बिगड़ेगी नहीं चीज बिगड़ गएगी नहीं तो अब क्या होगा कि फिर जाकर के हम उब जाएंगे उसी एक स्थिति में हमारे लिए सहन नहीं होगा क्योंकि प्रतिकृति का सतगुण भी हमको नहीं होता है सहन उसे भी हम उब जवानी जवान ही रहे ना बूढ़ा नहीं हो बच्चा नहीं हो कोई झगड़े झगड़े होंगे तब भी शांति से नहीं रह सकते कोई भी स्थितियां यहां पैदा कर उत्पन्न कर दी जाए कोई भी पर्याप्त नहीं है तो इस कारण से क्या होता है चलो क्रम से आने दो आते जाएगा ठीक है समाप्त नितान्त होना नहीं है तो अब उसके लिए यही होता है कि क्रम से घटने दो इन घटनाओं को प्रकृति को जानना उद्देश्य जीवात्मा को तो उसकी अच्छाई बुराई सारे को जान ले तो काल के ऊपर नियंत्रण तभी किया जा सकता है जब क्रमश वस्तु चलती रहे उसके बिना काल व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो बचपन का शरीर सब बनाना पड़ेगा कि ये बड़ा भी जवान भी हो बुढ़ा भी, भी होवे और धीरे धीरे विकार वैसे ही हमारी इच्छा शक्ति को यानी इच्छा को सुध देने से जो सुख होती होता है बिना प्रतिबंध लगाने पर नहीं होगा वो तो अगर उसने पहले से कर दिया नियत तो फिर भी उत्सुक नहीं हो पाएगा दोष आ जाएंगे तो दोष तो जहां आना ही आना जब है नियम हो नहीं जा सकता है दोष को तो अब होगा कि व्यवस्थित से हो जाए तो दे दी स्थिति इस तरह की तो इस कारण से स्वाभाविक संसार है होता नहीं है एक परमाणु भी इसका नहीं होगा तीनों मिलके हर समय संसार का तो स्वभाव ही होते इस तरह के है दोष युक्त है उसमें बुद्धिमत्ता है कि कितनी गुणवत्ता हो कर देता है प्रकाशित तो इसी बनी है इसलिए सर्वथा निर्दोष स्थिति नहीं आएगी तो इसलिए बच्चों को भी दंड देना पड़ेगा हाँ है कि जो आप आए हैं ना इस शरीर में ये शरीर ही आपको आपके कर्मों पर मिला हुआ है इसलिए उस परिस्थिति पर नहीं बच सकते आपको वही मिलेगा आप तीस भीड़ हो गई यहाँ तो ये नहीं हो सकता है कि आप कहें मैं अकेला बैठूंगा यहाँ दो की जगह तीन वहां बैठेंगे बैठेंगे जो आपने क्यों लिया उसका नहीं लेते कि हम तो एक सीट पर एक बैठेगा यहाँ वहा एक पर चार ही बैठेंगे हर समय वो है ही वैसा उनसे यहाँ अगर आया है संसार में जीवात्मा तो धक्के तो है इसको उससे नहीं तो वहीं से है उसी के लिए वो छोटा है चाहे बड़ा है अनाथ है चाहे सनात है मूल बात है कि जीवात्मा की स्वतंत्रता जीवात्मा सब समान है व्यवस्था में नहीं किया जा सकता है परिवर्तन यहाँ की परिस्थितियां वैसी है जाके वो निर्णय ले सकता है ना पांच साल छह साल के बाद बच्चा बहुत अधिक निर्णय लेता है ये मैं करूं ये नहीं करूं उसके हाथ में होता है पर अब नहीं कर सकता वो संस्कारों के कारण वो लेता है लेकिन स्वतंत्रता तो तब भी है ना उसको अपने हाथ पैर को कर सकता है नियंत्रण में भाषा तो सारी आ जाती है पांच साल तक जो भाषा सीखता रहा ना वो नहीं भूलेगा वो सारा सीख जाता है वो करना है नहीं करना है वो सब सीख जाता है देख लेता है सारा पता हो जाता है, होता है कि उसके ऊपर अपनी बुद्धि चलने लगती है तो बच्चे को दंड वहां से मिलता है जहां से उसकी बुद्धि चलती है आगे से बुद्धि से लेना शुरू कर देता है निर्णय वहां से उसका कर्म बनने लगता है वहां से मिलेगा अब दंड अच्छा लगता है वो जो बुरा है और हट करता है उसके लिए तो सीधी सी बात है स्वतंत्रता वहीं मिली है उसको तो मिल गई स्वतंत्रता तो अब उसको नहीं बदला जा सकता है वो अच्छा भी कर सकता था बुरा भी कर सकता था तो सारा दिया है ना इसमें सभी मिलकर के करना पड़ेगा ये यह। यहाँ की जो व्यवस्था होगी करके है एकाकी नहीं है ये यह। मतलब यहाँ है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न न होवे आपको मारना पड़े नहीं? नहीं, बहुत अधिक रोकी जा सकती है जैसे ईश्वर नहीं रोकेगा ये जो बड़ा व्यक्ति है ना जिसके हाथ में है सत्ता है वो व्यक्ति रोक सकता है इसको उसके सुधारने से बच्चे सुधर जाएंगे फिर उसी के बिगाड़ से बच्चे बिगड़ रहे हैं अभी कल को यही बड़ा हो जाएंगे फिर तो इतनी सामर्थ्य कि अपने आप करता है सारा बिगाड़ का निर्णय वो उसको ईश्वर कैसे सुधारेगा वो तो व्यक्ति है ना यानी प्रार्थना यह बुद्धिपूर्वक केवल है अगर ऐसा किया जाए तो बिगड़ बच सकते हैं उससे कर्म के ऊपर नियंत्रण के लिए नहीं है ये यहां केवल ज्ञान मात्र दिया हुआ है कि ऐसा यदि किया जाए तो यह परिणाम आ जाएगा ये चीज पहले क्या होता है वो बता दिया जाता है ना सिद्धांत रूप में सिद्धांत के बाद अब हम व्यवहार में लाते हैं उसको ये सिद्धांत बता दिया गया कि ऐसी भावना पूर्वक अगर कर्म किए जाए तो ये परिणाम आएगा और ये भावना अगर नहीं की जा रही है इसके अनुसार कर्म नहीं हो तो अगला परिणाम ऐसा आने वाला है तो हमको संकेत दे देता है संकेत के बाद भी अगर हम नहीं करेंगे तो यही परिणाम आएगा करते हैं तो अब इतना हो जाएगा कि चलो हम बच जाएंगे यहां के ना भोगने हो तो भोग लेंगे उससे नहीं बचा जा सकता है लेकिन इसके कर्म जो हमको कर्म के कारण जो मिलना है उसमें अंतर आ जाएगा वैदिक व्यवस्था को मानने को तैयार नहीं है कोई भी इस दिन को नहीं पालन करना चाहता है लेकिन हम यदि कर रहे हैं तो जितनी मात्रा में करते हैं कम से कम भावनात्मक का तो पूरा मिलेगा अपने को आचरण का जितना कटपीट के होता है वो मिल जाएगा फिर जो नहीं कर रहा है उसको नहीं मिलेगा फिर सारा सुख नहीं मिल पाएगा ये तो निश्चित है क्योंकि सामुदायिक जो चीज है सुख का आधार समुदाय जहां बना हुआ है वो पूरी समुदाय की बिना कैसे मिलेगा वो तो मिलेगा ही नहीं होता है कि समुदायों की रचना हो जाती है यहां संभव होती है एक व्यक्ति इमदात पुरुषार्थ करता है जिस क्षेत्र में उसको बहुत अधिक सफलता मिलती है और आगे चल के आज नहीं तो कल वो परिस्थितियां बनती है जैसे यही देशों का ले लो ना जो तो पराधीन देश होते हैं, फिर स्वतंत्र होते हैं ना तो स्वतंत्रता में कितने आदमी पहले पहले होते हैं सहायक दो के मन में ही आती है पहली भावनाओं की करना इसको वो मरता है फिर मरते मरते सैकड़ों मर जाते हैं, उसके बाद लेकिन एक दिन होता है ना वो अंग्रेज यहां से चले गए पहले अंग्रेजों के विरुद्ध किसी ने तो कुछ किया ही होगा आ, लेकिन वो मर गए ना सारे पर मरने के बाद वो आता रहा ना उसका जुड़ता रहा एक दिन फिर भावना वो बन गई ऐसे ही इसके लिए कोई बलिदान देना शुरू करता है आज और बहुत अधिक योग्यता बनाता है तो कुछ को प्रभावित करके जाएगा अगले को करेगा उसी मात्रा में अगर जैसे यहाँ की चीजों के लिए तो हम पूरी शक्ति लगा देते हैं लौकिक के लिए चाहिए सारी चीजें चाहिए ज्ञान भी चाहिए तो एक आदमी तो कर लेता है दूसरा उतना नहीं कर पाता इसलिए इनका समुदाय नहीं बन पाता है समुदाय न बनने के कारण फिर समाज पर नहीं होता है प्रभुत्व यदि जुड़ जाए तो हो जाएगा जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए कि जो बौद्ध धर्म था बहुत अधिक हो गया था शंकराचार्य ने रोक दिया ना उसको कैसे रोक दिया अगर राजा का सहयोग नहीं मिला होता तो कुछ नहीं कर पाते वो बड़ा उसी से सारे बढ़ते हैं इसी से ब्राह्मण या विद्वान अगर राजा को पकड़ लेना उसकी गर्दन वो सब बदल देता है फिर उसके अलग होके करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे अब साधन तो सारे उसके पास होते हैं शक्ति राजा के पास होती है साधन उसके पास होते हैं तो विद्वान जो भी समाज का, का काम करेगा लोग का वो राजा के माध्यम से ही कर पाएगा ऐसे नहीं होगा इसका लेकिन इसके चलेंगे नियम इसके चलेंगे विद्वाना तो यादव कहिए साधु संसियों का क्षेत्र प्रजा नहीं है मुख्य रूप से उसको बदलना पड़ेगा तो से नहीं होता है देशकाल परिस्थितियां जिसको कह रहे हैं सभी दिन वही होता है गड़बड़ी का नाम है ये तंत्र नहीं यहाँ घर घर में जब राजा हो गए थे ना तब भी बदला गया है ये स्वतंत्रता जो मिली है उसमें कितने राज्यों में बटा हुआ था ये कौन किसका मानता था सारे कर दिया ना एक जगह उसने अंग्रेजों ने फिर बहुत अधिक तो एक संगठित अंग्रेजों ने कर दिया था जितने जो बटे हैं ना सारे सारे के सारे बट गए थे कोई एक एक जिला लेकर के सब राजा बन गया उस कारण से इतना कोई मिल ही नहीं सकता था पर उन सारे को अंग्रेजों ने कर दिया एक छीन छीन करके एक मिला लिया उसने गए थे तो ऐसे करके मतलब वही इकट्ठा करता है या चाण्ड्य के क्या देख लो उदाहरण कितना किया था उसने इकट्ठा सारा कुछ करता है राजा कर देता है ये सब काम उसके, उसके लिए कुछ बड़ी चीज नहीं और पीछे का उदाहरण देखो जैसे कि बिगड़ गया रावण बिगड़ गया बाली बिगड़ गया कोई भी बिगड़ गया था तो लोगों को मारने लगा था ना सारे राक्षस मारते थे ऋषि मुनि सभी को मारते थे अगर विश्वामित्र ने ध्यान नहीं दिया होता वो दशरथ को कब्जे में नहीं हमें कुछ नहीं किया प्रचार जाकर के ये करो वो करो सीधा पकड़ा उसको जाकर के दे दो तुम अपना नहीं तो तुझे खत्म करूंगा कुछ कर सुधार हुआ फिर अगर राजा नहीं मिला होता राजपूत राम नहीं मिले होते तो नहीं होता काम ये जो सुधार होता है लोग का सुधार कभी भी सीधा विद्वान नहीं कर सकेगा कब्जा लेके होता है फिर वहां पहुंच राजधानी से ही होगा सेना कहा से लाएंगे आप ऐसा नहीं हो जाता है सीना जब तक सकती है ना तो वो बनाते हैं। वो हो वही हो गया ना फिर वो, वो तो उसके बिना क्या होता है? भी ना भी ना इस पास है राजा और क्या चीज होती है वो सीना शक्ति जो है वही तो है राजा उसके बिना नहीं हो पाए सीझा प्रचार करके करना चाहेंगे ना उसे नहीं बदलता है क्योंकि लोग टीका होते हैं राज्य ऊपर ये छोटे मोटे व्यक्तिगत काम कुछ स्तर पर कर सकते हैं लेकिन जो व्यापक काम होता है वो बिना राज्य के नहीं होता है तो एक पूरा परिवर्तन जब करना चाहते हैं तो राजा के माध्यम से होगा भी होगा आपको एक रूपता देने के लिए किसी को राजा बनाना पड़ेगा फिर वो बदलेगा ब्राह्मण नहीं बदल सकता है, विद्वान नहीं बदल सकता है अपने स्तर से नहीं बदलेगा ये इसको माध्यम बनाना पड़ेगा तो उसी दृष्टि से होगा सारी चीजें यहां पर है जब एक जगह अव्यवस्थित होने लगता है तो धीरे धीरे सभी के ऊपर आपत्तियां आती है कारण नहीं कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम जो है ना वो ईश्वर विश्वासी नहीं है आर्ट्स बुद्धि का नहीं है इस कारण से उसका पूरा नियंत्रण न तो अपने पर हो पाता है न सामने वाले को वो डांट सकता है थोड़ा मोड़ो कर लेता है नहीं तो हट जाता है वहां। कहना वो ईश्वर को नहीं जानता है ईश्वर वो प्रत्यक्ष वाला नहीं है सारे अद्वैतवादी मिलते हैं उनके लिए ईश्वर होता ही नहीं है तो व्यवहार उनको वो मानते हैं व्यवहार तो स्वप्न है या फिर यहाँ जो चलता है सब ठीक है धर्माधर्म मानते ही नहीं अंदर से वो धर्माधर्म की व्यवस्था उनको समाधि में देखती है केवल जब वो बैठेंगे कमरे व्यवस्था के कारण वो नहीं नियंत्रण में ले पाते हैं राजाओं को उनको समझाई नहीं पाते हैं जो तर्क करते हैं वो उनके तर्कों का उत्तर नहीं होता है इनके पास तो आज, के है नहीं। आज को दूसरे जो है ना शक्तिशाली वो नहीं होने देते हैं धर्माधिकारी बना हुआ है वो इनको रोक लेता है राजा इनके बल पर दबा लेता है उनको ही है ना आपके जो निकट के है ना भाई जो आपका है वो जो पीछे लगा हुआ है राजा को का सहयोग मिला हुआ है वो नहीं होने देता है रही ना पूरी उस स्तर का व्यक्ति एक भी नहीं है इस तो अकेला थे हाँ तो अकेला थे।, अकेला थे अकेला थे लेकिन उनके सामने भी बहुत सारी स्थितियां आई पर पूराजित इन्होंने पहले इनको किया है पाए इन्हीं में ज्यादा शक्ति उनको लगी और इनको इनको पराजित करने के बाद बढ़ाए उनका काम पहले नहीं बढ़ाया उनका तो पहले तो इनको ही करना पड़ेगा अभी भी देखिए कितने सारे होते हैं ना वो मंत्री या राजा के होते हैं वो इतने सारे जो समुदाय बने हुए हैं उनके बल पर ही तो करते हैं ये वोट बैंक और क्या होता है वही तो है और क्या है सारे के सारे वो महा जो धर्मात्मा बने हुए हैं या जो ऊपर आध्यात्मिक व्यक्ति जिनका बैठा हुआ है वो वो है ये वो एक का सहारा लेकर दूसरे को मारते हैं ये तो पहले यहाँ निराकरण होगा उसके बाद ये आएंगे महात्मा साधु व्यक्ति जब उनको बंद कर देगा ना तो देना सहायता राजा को तब झुकेगा वो नहीं तो नहीं झुकेगा एक को तो मरवा देगा वो कर की अव्यवस्थाएं कई सारी होती है तो यहाँ केवल इतना संकेत किया गया है ऐसी स्थितियां ना आ जाए एक मरेगा तो दूसरा भी मरेगा भाई बड़ा मर रहा है तो छोटा तो मरेगा ही तो उसका सारा का निदान होगा कि मूल को नहीं होने दो उनको बचा के रखो कि तो गिनती कर दी है अब घोड़े को भी बचा लो गदे को भी बचा लो आदमी बचेगा तो ये बचेंगे जब आदमी मर रहा है तो सारे मरेंगे ये भी जब आदमी नहीं रहेगा तो दूसरे तो ऐसे मार के खा जाएंगे इसको दूसरे पशु ये गाय नहीं बचेगी जाएंगे ये नहीं बच सकते हैं ये तो मनुष्यों के आश्रय से ही बचेंगे मूल हैं वो मूल अर्थ वही आएंगे केवल हम लोगों की रक्षा यदि होती है तो इनकी भी हो जाएगी और इनकी रक्षा का मतलब होता है फिर हमारे ही होना चाहिए हम ही बचेंगे तो ये बचेंगे या फिर हम बचते हुए इनके आश्रय से बचेंगे इनको मार के हम बचना चाहिए तो भी नहीं बच पाएंगे फिर हमारे जीवन के आधार गाय घोड़े आदि ही हैं इनको यदि मार देते हैं तो हम नहीं बच पाएंगे अब घी नहीं होगा दूध नहीं होगा तो क्या करेंगे फिर न यज्ञ होगा न वातावरण होगा सारा कुछ बिगड़ेगा जैसे अभी बिगड़ रहा है मानसिकता बिगड़ेगी सारी की सारी तो अपनी भी रक्षा नहीं होगी तो अक्षा के लिए ये भी साधन है मुख्य नहीं है लेकिन बिगड़ सुधार का जो होगा सारा का सारा व्यक्ति होगा मनुष्य होगा दस व्यक्ति मिलकर सुधार दे उसको पकड़ करके या वो अपने आप सुधर जाए जाएगी जो मुख्य है राजा है ये जो प्रभावशाली व्यक्ति बदलने से आगे बदलेगा तो बाकी लोग ना बिगड़े हमारे तो इसी जैसे बड़े नहीं बिगड़े लोगों को ये कौन सी परिस्थिति है ना उचितम हमारे जो उपित लोग हैं जो गर्भ में पड़े हैं बच्चे आज मार रहे हैं सभी को मार रहे हैं ना तो ये परिस्थिति बनी हुई एक भ्रूण कह लीजिए दूसरे जो के, के कारण ही तो हो रहा है ना ये तो ऐसी स्थितियों को रोकेंगे अब ये कब रुकेगा व्यक्ति जब ब्रह्मचरी का पाल देगा तब रुकेगा क्योंकि उसके दोष से केवल ये हो रहा है या फिर वो माताएं जो होती वो बच्चियां नहीं चाहती है बेटे तो उनको अच्छे लगते हैं बेटियां नहीं अंदर कुछ तो है वो क्या कह सकते हैं मूड के कारण वो करती है लेकिन फिर भी पुरुष कारण होता है भी, कारण है। भी जो है अधिकतम वो, वो कम कारण है बच्चों को मारने का जो है वो अधिकतम कारण है कि बच्चे नहीं चाहिए भोग चाहिए तो रख लेता है संति चलानी है लेकिन दो से ज्यादा नहीं है अब जाना लेकिन भोग को नहीं रोक सकते ये तो उसके लिए मारो फिर मूल कारण तो, तो है ना इसका तो बच्चों को नहीं मारने का अर्थ होगा कि का पालन करें सभी हो रहा है ये अधर्म हो रहा है तो ये लक्षण आ रहे हैं तो ऐसा लक्षण ना जाए ना हम फिर ब्रह्मचर्य आदि का धर्माचरण का पालन करें सी माता पिता आदि सारे मरेंगे जब परिवार टूटेगा तो क्या होगा अभी जैसे वृद्धाश्रम बन रहे हैं बानप्रस्त व्यवस्था नष्ट हो गई तो अभी बेचारे क्या करेंगे वृद्धाश्रम में जाकर के वहां कौन पे मिलता है जो परिवार से मिल जाता है इनको ज्ञान होता है व्यक्ति के पास वहा ज्ञान नहीं होता है वो अर्थ के ऊपर केवल निर्भर है वृद्धाश्रम और बानप्रस्थ में ज्ञानपूर्वक छोड़ा हुआ है हाँ ज्ञान वैराग्य के कारण उस चीज नहीं कर सकता है टूटेगा अंदर से वहां बाहर का मिल गया तो ठीक है नहीं तो सुखा जाता है आपको तो शरीर तो उतना ही मोटा रहता है ना लेकिन चल के देखो कितनी शक्ति आती है ऐसे ही ठीक ठाक है वो पर अंदर से खोखला होता है सुखी नहीं हो सकता है वृद्धाश्रम खुला रहेगा सुखी मूल चीज जो ज्ञान विज्ञान इसमें चाहिए वो होता ही नहीं वहां तो ये जो व्यवस्था बिगड़ रही है जैसे पिता माता की यानी ये स्थितिया ना आ जाए टूटने तो लग जाएगा तो इनकी मौत होगी अब उससे क्या होगा आपकी लोगों की आयु घटेगी फिर उसे श्रृंखल होंगे भोग करेंगे नित्यमृद से बिना चतरी तस्वीर वर्धनते आयुर्विद्या यशो इन्हीं यही ये आयुर्विद्या बल तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक बड़े नहीं हमारे ऊपर फिर घटेंगे या विद्या बढ़ेगी बल बढ़ेगा बिना कलह बढ़ेंगे फिर ये सारे होंगे बड़े रहते हैं इनको रोकते रहते हैं हम अशिष्ट उतने नहीं बनते हैं बड़े अगर रहते हैं दूसरी खल बनते हैं हम आए, बड़ों के सामने कोई भी हो ना दूसरे के सामने हम नहीं भूल करते हैं अगर वो मानता है ना ये खराब है बच के करते हैं छोटे है, से तो हम बचेंगे नहीं तो बड़े ही होते हैं जो यानी ना कुछ भी बोले ना तो भी डर लगता है ये देख रहा है व्यक्ति कुछ करेगा होता है ना मन में अपने वही कर लेते हैं निर्णय की ठीक नहीं है ये व्यक्ति हमसे ऊपर कि एक निर्दोष है एक दोषी है तो दोषी सोता झुकता है जान-मात्र से होता है है क्योंकि वो न्याय तो उसको दिखता है ना दूसरे के सामने वही निर्दोष होता है और दोषी होता है तो दबाता है ना उसको तो वही चीज वहां दिख जाती है कि मैं दोष कर रहा हूं और ये निर्दोष है तो उसी न्याय से दब जाता है अपने आप इसलिए बड़े लोग होते हैं भले असमर्थ होते हैं वो लेकिन हमारे ज्ञान में बड़े होते हैं बनती है ना वो नहीं कर पाती उल्लंघन उनका अनादर होता है वो मरने पीटने लग जाते हैं तो फिर हम उस रिंगल हो जाएंगे और कि इनको वही मत मारो इनमें भी ये भावना अभी बच्चों को सुधारने की या इनको उपदेश देने की होती इतने कठोर होते तो इतने नहीं बिगड़ पाते अभी बच्चे के कारण बच्चे बिगड़ रहे हैं उनका भी मानसिकता बदल गई कि धन चाहिए बच्चों में उनको धन है कैसे पेट भरेगा उसका परिणाम हो रहा है कि वो उन्हीं से कट रहे हैं धन के लिए फिर ही है मूल रूप पे तो ऐसी स्थितियां नहीं आने पाए इधर ही धार्मिकता रहेगी उनके अंदर ही सदाचार रहेगा तो कुछ न बच्चों को तो सिखाएंगे कुछ भी कुछ होते हैं अध्यापक हैं या जो भी विद्वान है इनका होना चाहिए था कि ये सिखाते जाकर के छोटों को बच्चों के तो कहना अगर इन्ही के पास होता तो नहीं बिगड़ते ये इतने पर यही खाली हैं लिए बिगड़ेंगे वो केवल रोते हैं कि देखो बिगड़ रहे हैं मूल कारण तो यही है बिगड़े बिगड़ाए लोग आगे अब तैयार तो के सारा हो जाएगा यानी जो मूल बिगड़ गया जवान बिगड़ गया तो बच्चे भी बिगड़ जाएगा कि जवान फिर सुधरे उनमे ये दोष नहीं आने पाए खिला देख खाने लग गए ना मैड, तो खाती जा करके खड़ा नहीं रह सकती भूखी अब ये है इनकी भूखी रहती है खाने नहीं देते इनको तो खाने के बाद खाने लग गई ना दूसरी चीजें, जो नहीं खाना चाहिए था इनको तो दूध वाला फिर दुष्प्रभाव भी होता है भी वो भी सारी चीजें खाती है सभी हमारे घोड़े ना बिगड़ जाए अस्ड़े अब ये तरह से ईश्वर का प्रकोप कहेंगे इसी को कह देंगे बस आक्रोश ईश्वर का नहीं है हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर इनके ऊपर ऐसी विपत्ति ना आ जाए अब क्या ये है बिगड़ रहे हैं यानी जब व्यक्ति बहुत अधिक भावुक हो जाता है ना वो करना चाहता है किसी काम को लेकिन फिर भी नहीं रुक रहा है उससे रोकना चाह रहे हैं वो नहीं रुक रहा है तो हम ईश्वर से प्रार्थना को किसी तरह से उसका अर्थ नहीं होता आप हाथ पकड़ के रोक लो हम केवल वहां अपनी भावना व्यक्त कर रहे होते हैं उस भावना में होता है ऐसा। भावना पर अब नियंत्रण नहीं है सामर्थ का अभाव है केवल दोष वहां बनता है ना बुद्धि पूर्वक जो करते हैं इस नियम को रखिए बुद्धि पूर्वक अगर सिद्धांत बना के ऐसा करने लग जाता है ईश्वर को कि आप करिए इसको तो वो दोष वाला अर्थ होगा लेकिन ये होता है हम वो अर्थ नहीं ले रहे हैं ऐसा होता है ना कुछ भी शब्द बोलते हैं और भाव कुछ भी होता है उसका कोई भी शब्द ले लिया जाता है तो बुद्धिपूर्वक जो अर्थ हम जोड़ रहे हैं ना वो लिया जाएगा जैसे किसी को डांटते हैं मान लो किसी को या उदाहरण देते हैं कि ये क्या कोई भोजन है गोबर ले आया खराब हो जाए जली कटी रोट दे आपके सामने तो आप कहेंगे ये कोई भोजन है गोबर क्यों ले आया गोबर नहीं अर्थ होता है ना उसका आपका अर्थ यही होता है कि मैं कैसे खाऊं इसको अलग उच्चारण किया जा रहा है अर्थ नहीं होता है उसका वो कुछ भी शब्द बोल सकते हैं कि गोबर ले आया मिट्टी ले आया कुछ भी बोला जा सकता है वहां पर लेकिन वो अर्थ ही नहीं होता है उसका अर्थ केवल होता है मैं नहीं खा सकता इसको नहीं लिया जाएगा वो नहीं कहा जाएगा गोबर कैसे बोल दिया तुम्हें इतना भी नहीं पता होता है रोटी बोलनी चाहिए थी अगर था तो तो वो अभिप्राय ही नहीं होता है वहां वो भावना केवल व्यक्त की जा रही होती है कि ऐसा नहीं करना है बस तो यर्थ नहीं है इसका इनके अर्थ नहीं है जो कहा गया है सारी की सारी है कि हमारी भावना ना हो जाए हमको ऐसी परिस्थितियां देखने को ना मिले सब अच्छा हो बे और मैं इस स्थिति में नहीं जाऊंगा ये होगा कि मैं अपनी तरफ से ऐसी दुर्भावना ना रखूं, इसके लिए मैं बैठा होता है कोई नहीं होता उसके सामने भावना व्यक्त कर रहा है ऐसे करेगा वो व्यवहार में उसी में ये अलग बात है भावना उसकी बन जाएगी और आचरण उस ढंग से करेगा जैसे आप सब भी उठा के दे देंगे आप और सभी को दे देंगे ये भी नहीं हो पाएगा पर भावना आपके अंदर आ गई ना कि देना चाहिए शादी की जो होती है सारी भावनाएं किसी को नहीं मारो इसका मतलब वही नहीं होता नहीं आप बोलेंगे कैसे वो भावना इस प्रकार की हो जाएगी कभी ऐसी स्थितियों के लिए हम विचार नहीं करने लग जाएं कभी ये नहीं कह देंगे ठीक है ऐसा